और तबले पर संगत हमारे शिव पंडित कर रहे थे भजन है मन का स्नान भजन इंद्रियों को धोते हैं मन को धोते हैं विचारों को पवित्र करते हैं पूजा पाठ और भक्ति साधना तप से पहले स्नान के ही विधान है जो इनमें नहा लेते हैं वो तन से मन से इंद्रियों से सभी प्रकार से स्वस्थ और निरोग होकर साधना की एकाग्रता पाते हैं तो मन को सदा भजन का स्नान दो ये हमारे जीवन में अमृत बन के उत्तर है इसीलिए भजन को ज्ञान के साथ जोड़ा गया है ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तीन पहियों की गाड़ी है यदि जीव इसमें बैठ जाता है तो निश्चय ही तप और साधना के द्वारा मोक्ष पाता है ज्ञान साबुन की तरह है वैरागी जल की भांति है जब भी मन में मैल आए ज्ञान के साबुन से धो डालो जहां बैठे हो मनी मन जो भजन है जो भक्ति का रस है उसे उतारो और धुलते चले जाओ तो ज्ञान के साबुन से मांझो वैरागी के जल से मैल को धो डालो तो भक्ति की गंगा सहज ही फिर से प्रवाहित हो जाएगी मन उन्हीं में जाके टिक जाएगा और असीम सुख पाएगा यही सनातन धर्म के आदि विधान है और आज हम हमारे ऋषि वो सबसे पहले ले ले क्योंकि मेरे भीतर की राह दिखाते हैं मुझको वेद कहते हैं खुद ही को पा गया है वो खुदा भी मिल गया होगा और जिसने खुद ही ना पाई उसने खुदा क्या पाया तो याद रखो तुम्हारे पूजा पाठ जब तब साधन तभी सार्थक है जब तुम अपने भीतर की राह में अपने आप को स्वयं को जान पाओ पहचान पाओ और जीवन के उद्देश्यों को खोज पाओ हम चौथे ऋषि में हैं ऋग्वेद के तीन हम पढ़ाए और हमने देखा कि हर ऋषि मुझको मेरे उदगम से जोड़ रहा है कि तेरा शरीर कैसे ये जो चिता की राख समाज का मैला बन गया था बूढ़ा तन वो कैसे वो फिर पेड़ों में यज्ञों के द्वारा अन्न के स्वरूप को पाया नाना फलों में लौटा वो जहां से एक्शन एक्टिवेट होता है वह हमें उस उद्गम से जोड़ता है कि जिससे कभी हम जीवन में अंधे होके ना जिए और कहीं भटक न जाए और फिर कैसे उन वनस्पतियों ने सभी ग्रहों नक्षत्रों पांचों तत्वों ऋषियों के सबके आशीर्वाद से एक माता पिता रूपी दो बर्तनों में यज्ञ होकर मुझे एक शिशु का स्वरूप दिया तू जन्मा मां बाप तो जानते नहीं उंगली बनाना भी तो बनाया किस गुरुकुल की शिक्षा मुझे रिएक्शन पर रिएक्शन करना नहीं सिखाती वरण वो रिएक्शन उत्पन्न कहां से हो रहा है एक्टिवेट कहां से हो रहा है उस एक्शन के दर्शन कराती है कि मैं समस्याओं के समाधान को उसकी जड़ से जानूं ना कि बीच में पकड़ के बैठ जाऊं आज की शिक्षा धृतराष्ट्र की अंधता के साथ गांधारी की पट्टी भी देती है मैं केवल वाह भौतिक जगत को ही सब कुछ मान करके पशु से निकृष्ट जीता हूं और मानता हूं कि मैं बहुत समझदार गुरुकुल में मैं बच्चों को उनका उद्गम देता हूं जीवन का प्रत्येक क्षण पढ़ाता हूँ और बार बार रिपीट करता हूं सारे ऋचाओं में हम लोग देखते हैं कि हर ऋषि इस बात को बार बार हैमर कर रहा है क्यों कि सख्त जमीन पर यदि कील को गाड़ दिया जाए गाड़ने के लिए कस के हथौड़ा चलाया जाए तो कील टेढ़ी हो जाएगी स्लो हैमरिंग से ही विचार आत्मस्त होते हैं तो वो एक रिपीटर की तरह एक रिपीट हैमरिंग कर रहे हैं बालक के मन में जिससे जीवन के किसी भी क्षण में वो अपने से न कट जाए जो कट गया खुद ही से वो भटक गया जहां में उसको कुछ नहीं मिलता आय रिजा खुले क्या कह रहे हैं नो अगने सनये धना यशसम कारुण कृणु स्तवाध्यासा नवेन द पृथ्वी ये है। आज की तो हम माने आप ध्यातम अग्नि नो नो माने हमारे अग्नि आत्मा यज्ञ मुझमें प्रज्वलित ज्योति हो आज मेरी तन की ऊष्मा हो तुम मेरे विचारों की भावों की एक प्यारी सी गमकती हुई धूप हो तुम तो हम नो अग्ने की आत्मा ही है यज्ञ सन और हर और सचराचर में जहां जहां दूर दूर तक मेरी आंखों की बीनाई जाती है मैं पाता तुम्हें और नेत्रों की ज्योति भी तो ज्योति तुम ही हो मेरी न्योति हो तुम आंखों की दृष्टि हो तुम तुम ना हो तुम प्रज्वलित ना हो तो मुर्दा आंखों को रोशनी कहाँ आएगी तुम्ही से तो तु दमकता जमकता जगमग है ये सचराचर मेरा तुम भीतर मुझे रोशनी न दो तो मैं बाहर देखूं कैसे धना और संपूर्ण ऐश्वर्यों को किधाता हे आत्मा ही यज्ञ हे प्रदीप अग्नि आप ही तो है मूर्दे की क्या उपलब्धि वो पाएगा क्या धना धनों से यशसम, यश यश्च से मुझको वरद करने वाले भी आप हैं। आप ही कारो करता हैं, आप ही कारण हैं, आप ही के कारण तो ये परिवार है मकान दुकान है यह ऐश्वर्य है बुद्धि है विचार है और जीवन का अगल क्षण है आप ही तो मेरी जूठन को पुनः ब्रह्मग्नियो में यज्ञ कर ज्योतियों में लौटाते मुझे जीवन की अगली सांस अगला क्षण देते हैं और यदि मैं अपने उदगम को देखूं तो मुझे लज्जा क्यों होती है मैं घबरा क्यों जाता हूं मेरी तथा कथित विद्वता और मिथ्याभिमान यदि इस सत्य को न देख पाए तो जीवन में कौन सा सच देख पाऊंगा मैं ये तो सत्य है जो निर्धम है इस पर धुआं भी नहीं है तो कहा कृ ही स्तरवान आज मुझे अपना भक्त बना लो कि मैं आप ही की स्तुतियां गाऊं आप ही में समाऊं आप ही में, में मेरा यज्ञ हो आप ही मेरी राह बनो री ध्यान आत्मा में ही ध्यान री ध्यान ध्यान ध्यान ध्यान शब्द है ना ध्यान से बना री ध्यान री माने रीत आत्मा में ही सदा बसा रहा अब बाहर की विषया शक्तियां विषय क्रोध ईर्षा द्वेष, लोभ, मोह मुझे कभी ना भटका पाएं। हे आत्मा तू मुझ में है मैं तुझ में समा जाऊं कर्मा अप्सा और मेरे सारे कर्म का जो कर्म के भाव हैं जो संकल्प और स्तुतियां हैं और जो समर्पण है कर्मा अपसा वो सब सबके सब आत्मा को ही अर्पित हूं मैं निमित्त बनकर यज्ञ आपका जीव मैं करता हूं ये भाव मुझ में अब कभी ना आए गोविंदा आप हैं आप करते हैं आप ही क्षण हैं आप ही जीवन हैं जब आप ही सर्वस्व हैं तो मैं ये दंभ क्यों करूं कि मैंने किया है मेरे द्वारा होता है ना ये झूठ कपट और फरेब मैं अब अपने से भी क्यों करूं दूसरों से तो करूं ही नहीं मन में भी ये सड़ी हुई सोच क्यों लाऊ तो कहा कर्म अपसा तो कर्म अपसा हम हर कर्म में आप ही को देखूं, नवेन नित्य आप ही की ज्योतियों का नित्य नूतन दर्शन करूं मन आप ही में समाया रे देव ही ध्यावा पृथ्वी और देवता भी जिस पृथ्वी की सूर्य ध्यावा कहते हैं सूर्य पृथ्वी को यहां देवता रहते हैं तो देव ही ध्यावा पृथ्वी पृथ्वी मैं यहां से पृथक होकर अलग होकर आज उस आत्मा की अवनी पर ही सदा के लिए बस जाऊं जानू के आप ही में बसा हूं जानू के हर और आप हैं आप ही की ज्योतियां आप ही का रस और अमृत है अब फिर कभी बाहर ना हो आपसे इस शरीर में तो समय के साथ खंडर होना है तो इन खंडरों को मोह कैसे आसक्तियां कैसी ये तो फिर बियाबान होकर खेतों में भस्मी में लौट करके लोट पोट हो जाएंगे नारायण आप ही उद्धारक हैं आप ही के द्वारा जीव का आना जाना है आप आत्मा होकर घटघटवासी हैं और मैं जीव हूं जीवात्मा हूं आपका दास हूं यही तो हर शरीर रूपी रथ में कृष्ण और अर्जुन की न ना नारायण की चोड़ी है आप नारायण हैं आप श्री कृष्ण है मैं जीव हूं दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित हूं अर्जुन हूं नारायण ना सदा आप में बसा रहू अब क्यों भटकू मैं बाहर प्रावतम ना हम सब उसी में अपने को अर्पित करते रूपी आत्मारूपी अवनी पर ही हमारी अंत्येष्टि हो देवयान से गमन हो हमारा इसको पहले ऋषि ने भी कहा यो रायो अवनीर महान तुपारा सुन बता सका तस्म इंदिराए गाय उसने भी कहा कि अरे यो जो रायो शीघ्रता से तत्क्षण आकर अवनीर आत्मा रूपी अवनी पर महानत अपनी महान अंत्येष्टि कर गया इस दिव्य भूमि पर सुपारा और उससे पार हुआ अमर रह पाया देवयान से तस्मा तो तपते हुए ज्वालाठों से गाए के हे आत्मा ही यज्ञ हम तुम्ही में समाये हे गोविंद अब तेरा भाव ये बाहर के नाटक दिखावे इस सब छोड़ दें हम श्रीहरि आप ही के निमित्त बन के जिए कि आत्मा ही मेरी राह है आत्मा ही मेरा संबंध है और वो संबंध जो श्री कथा में ढूंढ रहा हूँ जहाँ भगवान लीला करके महालक्ष्मी के साथ में और देवताओं के माता पिता ही लक्ष्मण और कौशल्या यहाँ बने दशरथ और कौशल्या यहाँ बने हैं वे महामुनि कश्यप और अदिति के अवतार हैं तो ये सारे पात्र देवता मुझे पढ़ाने आए कि मुझे हर जगह आत्मा के निमित्त होकर जीना कैसे यही तो श्री राम कथा है पिता होकर पुत्र होकर पति होकर भाई होकर राजा होकर प्रजा होकर वर्णप्रस्थी होकर सन्यासी होकर सारे संबंधों के प्रति मुझे कैसे राम संबंध बना के जीना है ना कि कपट संबंध में जीना है आज हम कपट को गृहस्थी कहते हैं लोभ को जीवन की राह बताते हैं ना तो हम कैसे तप और साधना कर पाएंगे फिर ये भजन हमारे मन को कहां धो पाएंगे और फिर हम धुले धुल्ले से होंगे कैसे तो इसी को इस रिचा में कहा तम नो अग्नि हे आत्मा हे यज्ञ हे प्रदीप हे अग्नि मेरे अंदर में प्रज्वलित ब्रह्म कुंड स मुझे ज्योतियों से युक्त करने वाले नेत्रों को ज्योति प्रदान करने वाले बाहर सौ बल्ब भी जला दो यदि अंतर से ज्योति तेरी ना उभरी तो मुर्दा आंख मेरी देख पाएगी क्या क्या देख पाएगी अंधा क्या देख पाएगा आप ही तो ज्योति हो आप ही तो नयन हो आप ही तो मुझे नयनों से युक्त करने वाले हो और आप ही तो सर्वव्यापी हो हर नेत्र में ज्योति तो आप ही की बसी है आप तो घट घटघटवासी हो कोई ढूंढता होगा आपको आसमानों पर भटकता हुआ कोई ढूंढता होगा आपको गुरु पीरों में फकीरों और गुरुओं में मैंने तो गोविंद पाया आपको अपने ही अंतर में और सर्वत्र धन्य हूं उनसे जिन्होंने राह दिखाई मुझे प्रणाम उनको भी है लेकिन सर्वस्व तो आप ही हैं तो कहा यश सब धना नाम सारे ऐश्वर्य भी आपने दिए बुद्धि दी विवेक दिया परिवार दिया सुंदर कल्पनाएं दी ज्ञान विज्ञान से वरद किया अगर एक क्षण जीवन का आप बंद कर देते तो मैं पाता क्या फिर चिता पर न लेट गया होता आप ही करता है कारुण आप ही करता है और हर जगह मैं चौधरी बना फिरता क्या बात है और आप ही करता है आप ही सब कुछ कर रहे हैं किरण ही स्तान आज फिर जब आप ही सब करता है तो आज मुझे भी अपना भक्त अपना सेवक बना लीजिए कि हर क्षण गाँव स्तुतियां आपकी झूमता रहू आप में रूप रस रंग सब आप ही के बसे मुझ में मैं निमित कहा हूं नारायण बसूं ऐसा आप में कि तदरूप जाऊ रे ध्यान मेरा ध्यान आत्मा आप ही हो कर्मा आपसा कर्म की सारी चीज़ ठाए सब कुछ आप मैं निमित बनू और आप ही का निमित्त होके करूं ना कि विषयों का निमित्त होकर लोभ का निमित्त होके करूं नवीन दैवई ध्यावा पृथ्वी और वो वंदनीय पृथ्वी ध्यावा पृथ्वी जहां देवताओं का वास है ऐसी पृथ्वी में यहां से हटकर पृथक होकर सीधा प्रावतम मेरा परावर्तन हो ना ना मने हमारा हम सब याजक ही यज्ञ आप में समाये और देवयान ही हमारी राह हो हम अमर हो जाएं याज की ऋचा है इन्हें धड़कनों की तरह गुरुकुल में छात्र धारण करते हैं कि धड़कन से भी एक मौन संगीत जो गूंजे तो वो स्वर लहरी वेद में पगी हो ये ज्ञान मुझे धोता रहे और वैराग्य निमित भाव का वैराग्य सदा बसता रहे तो कोई पाप ना हो कोई कुचक्र मैं अपने प्रति ना करूं मैं कभी भी पापी ना बनूं और ब्रह्म सूत्र भी देख लें तो फिर कथा में चले कहा शब्द आदि भय हो अंता प्रतिष्ठा न चैन तथा दृष्ट्युपदेशा संभवा, संभवात्षम चयनमें शब्द आदि अंत प्रतिष्ठ न इति च नृष्ट तथा दृष्ट दृष्टियु दृष्टे उपदेशात संभवात पुरुषम अपि च चैनम अधीयत कि जो वैश्वानर मैंने कहा है ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र है और ये बड़े अमृतमय सूत्र है ये जीवन को ऐसे ही बांधते हैं जैसे तानपुरा गायक के स्वर को साधता है वो तानपूरे की तान पर ही तो गाता है कि जिससे गायन में कोई त्रुटि ना रह जाए तो ब्रह्म सूत्र वेद के सूत्रधार है तानपुरा है एक तारा समझ लो तो कहा कि जितने शब्द हैं शब्द होता है सदग्रंथों के वाक्य वचन शब्द केवल आप एक लिखे हुए शब्द को ही मत लीजिए है हाँ? ना इसी शब्द का आपभ्रंश गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है गुरुवाणी को वो शब्द कहते हैं तो शब्द अर्थात वो आखिकाएं जो स्मृतियों ग्रंथों में ऋषियों की संकलित हैं जो जो हैं वो अंत प्रतिष्ठा आत्मा में ही प्रतिष्ठित होना है हमको ना चा ना इति और ना अन्यत्र कहीं भी तथा दृष्टि दृष्ट है जो कुछ भी दृश्य है और जो जो उपदेश आदि हैं वो सब तत्पुरुष को तत्पुरुषम अपनी उस आत्मा को वैश्वानर को चा ऐनम अधीयते इसी भाव से ग्रहण करते हैं जैसा कि हम ऊपर की ऋचा में अभी करके आ रहे हैं अभी जो ऋचा का हमने भाव लिया है कहा वैश्वानर आत्मा का ही नाम है ये नहीं कि जठराग्नि समझ लो और क्या कहूं अग्नि को लेकर बहुत से विद्वानों ने एक महारिषि ने तो लिखा है बिजुली है और अधिकतर भाषिकारों ने उस महारिषि को ही टीप दिया है वो चाहे श्री शर्मा हैं सात्व हैं या सायन हैं कड़ाद और तो उसके पूर्व के हैं मैक्स मूलर हैं ओल्ड और विल्सन सभी ने भी कि अग्नि से मतलब आग से अग्नि का अर्थ ब्रह्मज्वालाओं से ब्रह्म अग्नियों से ये यह वैश्वा नैश्वा नैश्वा न रहे अर्थात ये मारती भी हैं, तो ये जन्मती भी हैं। वो भोजन जो यज्ञ में समाया ब्रह्म अग्नियों में बाहर की बात नहीं कर रहा हूं नहीं तो फिर आप वहीं वैश्वानर को ले जाओगे वो भोजन जो आत्मा की ब्रह्म ज्वालाओं में आकर जला तो वो भस्म नहीं हुआ ज्योति के कणों में लौटा और उसने नूतन सृष्टि पाई वे भस्मी के कण वो दुर्गंध वो खाद जब जली आत्म ज्वालाओं में तो अन्न के दानों में पवित्र फलों में सुगंधित वनस्पतियों में फूलों और पुष्पों में सब में लौटाई और उस अन्न को भी जब ब्रह्म ज्वालाओं ने जलाया जो वैश्वर अन्का तो विनाश नहीं हुआ लौटी एक नूतन सृष्टि में नक्त रक्त मांस के कणों में लौटती है गर्भ में एक नवजात सृष्टि को जन्म दे बैठे तो इसलिए वैश्वानर आत्म अग्नियों का अर्थात आत्मा का ही शब्द है इसे क्षुदा की अग्नि जठराग्नि मत समझ लेना या तृप्तियों विषयों और वासनाओं की भूख की अग्नि को अग्नि वैश्वानर न मान लेना जो बाहर भजते हैं वो ब्रह्म ज्वालाओं से कट जाते हैं और बाहर की अग्नियां भस्म तो उन्हें कर सकती हैं वो धार नहीं कर पाती हैं यही इस ब्रह्म सूत्र का अर्थ है तो इसे स्पष्ट इस हो जाना चाहिए विशेषकर उनको जो बराबर वेद की एक एक ऋचा का पाठ कर रहे हैं पीछे बोर्ड से ले रहे हैं अर्थ शब्दार्थ और भाव सहित जो नियमित रूप से इस पाठशाला के अंग बन गए हैं और जो गुरुकुल के छात्रों की भांति ले रहे हैं तो उन्हें अपने में यह सुस्पष्ट हो जाना चाहिए कि यज्ञ वस्तुता जो वेद में गाया गया है मूल यज्ञ आत्मा ही है यही यहां इस ब्रह्मसूत्र में भी कहा है कि आत्मा ही यज्ञ है ब्रह्मज्वालाएं यज्ञ की अग्नियां हैं, आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है प्राण वायु उपाचार्य है और यावन जो भी दृश्यमात्र सामिग्री है सचराचर है दृष्टियों उपदेशात संभवात पुरुषम आप उस ईश्वर के द्वारा बनाया जो भी सचराचर है ये सब चाइनम अधीये उसको उसी भावना से उसी रूप में ही ग्रहण करना कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है और उसी के द्वारा बनाया ये सचराचर है और ये सचराचर पुनः सामग्री बनता है उन्हीं ब्रह्म अग्नियों में जिसके कारण पुनः पुनः जीवन तो उठता है नित्य नया हो जाता है छोटे अंकुए से लेकर कीट से लेकर बड़े जीवों तक बड़े वृक्षों तक और सभी प्राणियों को वही जन्मता है ग्रहों और नक्षत्रों का भी इसी आत्म यज्ञ की भांति ऐसे ही यज्ञ में बिंदु जब गगन में इकट्ठे होते हैं टूट करके हवा स्पेस में क्षीर सागर में आते हैं तो माया न रहने से वो जुड़ने लगते हैं और जुड़ते जुड़ते वो नन्ही गोलियों में बदलते हैं माँ हाँ ज्योतिर्मय गर्भ में क्षीर सागर में गगन में यही जुड़ते हुए उल्काओं का स्वरूप धारण करते हैं और यही उल्काएं कालांतर में ग्रहों और नक्षत्रों में लौट जाती हैं और जब जब ये माया के विस्तार को पाते हैं इनका सर्वनाश हो जाता है जैसे जब गुरुकुल से तुम पढ़ के चलते थे तो तुम्हारे घर सुख के सागर होते माया नहीं रहती थी तो सौ लोग एक चूल्हा हुआ करता था सब जुड़े रहते थे अतिथि भी आता था तो देव तुल्य लगता था अतिथि देवों का होता था और जब से ये गुरुकुल की शिक्षा गई और माया देवी शिक्षा की देवी बन गई आज कौन घर है जिसमें चार लोग भी इकट्ठे तो याद रखो विषांतता माया आसक्तियां हमें तोड़ती हैं बिखराती हैं छित्राती हैं और माया से रहित भक्ति सचराचर को पुनः पुनः जीवंत करती है जीवन भक्ति का नाम है और माया हम सबका विनाश है और हम माया से ही निपटते हैं चोरी करें झूठ बोलें बस यही है सब सबके तीन ऋचाओ को पढ़ने के बाद अब हम चलें भगवान श्री राम की कथा में मन की लंका सजी हुई है हम सब की कहानी मेरी ही है जो मानस में हम पढ़ते आ रहे हैं राम कथा को हमने वेद के साथ लिया हुआ है कि साथ में कथा भी होती रहे और हम पात्रताओं को भी धारण करें लंकनी को मारकर लंका को की सुरक्षा कवच को तोड़ डाला हनुमान ने और फिर वे भीषण जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि जानकी जी अशोक वाटिका में शोक संतप्त है और हनुमान मैंने बहुत समझाया भ्रता रावण को लेकिन वे बहुत कुपित हुए और मुझे अपमानित करके दरबार से भी भगा दिया कि तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं आने की सबके सामने उन्होंने मेरे भारी अपमान भी किए और हमने विश्वभीषण भक्ति को भी जाना और तब तो रावण ने कुंभकर्ण ने सभी असुरों ने किया है अपनी अपनी असुर भक्तियां भी पढ़ी हम असुर भक्ति मेरे जीवन का मेरी सोच का सर्वनाश है और वो मेरों का सर्वनाश है और जो जो मेरे पास आए वो उसका सर्वनाश है क्योंकि वही तो रावण करता है वही तो असुर करते हैं वही तो मैं कर रहा हूं ऐसी भक्ति सदा सर्वनाश करती है अपनी मति तो भ्रष्ट हो ही जाती है फिर कहते हैं कि संग दोष सबको देती चली जाती है और वो सारे वातावरण को दूषित कर देती है लंका भी दूषित है और लंका क्या है हमारे मन है और आज मेरी समर्पिता भक्ति जीव स्वरूपा जानकी मन की लंका में फंसी बैठी है कथा हम सब की है तुम नहीं पढ़ पाते स्वयं को तो भगवान स्वयं महाविष्णु और सारे देवता लीला अवतार धारण कर प्रकट होते हैं लीलाओं के द्वारा तुम्हें पढ़ाने के लिए जैसे प्राइमरी केजी में बच्चों को अक्षरों ज्ञान कराते हैं प्रतीकों खिलौनों के माध्यम से तो स्वयं पधारे हैं अधिकार है उनको जो आज भी पढ़ना नहीं चाहते हैं भजन गा करके कुछ और लोभ कुछ और कपट ईश्वर से भी करना चाहते हैं दाता देता दोनों हाथों से न्यौछावर भाव से और मेरी भूख है कि मिटती ही नहीं आज वही बात तो है कि सोने का हिरन मांगा था जानकी ने दाता के हाथ बड़े हैं मिल गई पूरी सोने की लंका इतना सा नहीं पूरा ले लो क्या जानकी सुखी है स्वयं हमारे आराध्य पधारे हैं हमें सुधारने के लिए और हम हैं कि अंधों की तरह गूंगे बहरों की तरह बैठे हैं वो सुनना नहीं चाहते सुधरना नहीं चाहते फिर फिर वही पाप वही दुराचार लौट लौट के करना चाहते हैं परमेश्वर भी हमें हमारा उद्धार करना चाहे तो हम तैयार नहीं हो पाते क्यों है ऐसा क्यों बटक जाते हैं हम सब और माया हर बार हमको दीनहीन पतित मार्गी क्यों बना देती है हमारी सोच सड़की हो जाती है काश हम अपने मन की लंका में झांक पाए होते अपने आप हाँ को पढ़ पाए होते आज जानकी दुखी है संतप्त है कि काश सोने का हिरन न मांगा होता तो आज इस लंका में इन असुरों निशाचरों और पिशाचों के बीच में राम की विराह में यू तड़प तड़प कर मौत का आवाहन तो न करना होता उनकी मोहक छवि और उनके चरणों की का भाव और उनका संग उनका रंग क्यों खोती जानके और क्यों खोया है हमने हम पूछे अपने आप से आज हमारी भी तो बुद्धि जान की मन की लंका में विषांतता में झूठ और कपट में फंस के बैठ गई है हर आने वाले से कपट करूं हर जाने वाले से डर रखू किसी के मन की मिठास ना जानू सबको पीड़ा दू सब पे संदेह करूं आज ये हम सब की जिंदगी है क्यों है यह और इतने सड़े मन को एक रावण भक्ति तो मिल सकती है विभीषण तो नहीं काश हम इस बात को पढ़ पाए होते तड़प रही है जानके हर तड़प पुकारती श्री राम को मन की कल्पनाएं जब बेसुधी में जाती हैं, तो मूर्छा के क्षणों में उनके मनोहारी रूप का दर्शन पाकर सोचती है शायद वो फिर पहुंच गई उन्हीं के चरणों में और फिर जब सुधी आती है तो असह पीड़ा दे जाती है और ये पीड़ा हम सब में रहती है लेकिन हम ही नहीं रहना चाहते वहां हम तो दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए रावण बने बाहर, बाहर बाहर भागते रहते हैं हम नहीं जानते कि हमने अपनी जिंदगी को अपने होने को अपनी जात को हर सांस कितनी गालियां दी हैं, जब जब हमने गलत आचरण किए हैं। स्वयं जगदम्बा जगत जननी माँ भवानी लीला अवतार धारण करके हमको हमारी मना स्थिति पढ़ा रही हैं और मैं हूं कि पढ़ने को राजी नहीं हूं मुझे तो विषांत जगत की कही सुनी बातें ही बहुत रास आती हैं और जिंदगी है कि खंडर हुई जाती है खंडहर जो किसी का साथ नहीं देते कि खंडर के साथ जिया नहीं जा सकता खंडर में बैठ के फुसफुसाओगे तो भी गूंज दूर तक जाएगी और तुम्हारी हर रास पोशीदा बात चौराहे की कहानी बन जाएगी चेहरा सब गा देगा तुम सोचोगे कि कोई जानता नहीं तुमको, लेकिन कोई मुंह पे तुम्हें बुरा तो नहीं कहेगा लेकिन सबके मन में सहज मन में भी यही आएगा कि बहुत महिला है ये धुल नहीं सकता है और जब चौराहों की ये बात होगी तो क्या सम्मान होगा तेरा और क्या इज्जत होगी तेरी लेकिन हम पगलाए से कभी जान नहीं पाएंगे कि दुनिया हम पे थू थू करती और हम हमको लगता कि हमें चौधरी हैं। जब मती फेर देती है असुर मनोवृत्तियां तो रात दिन लगती है और दिन को हम अंधेरा मानते हैं या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जाग्रति संयम कहा कि जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है वही संयमी का दिन होता है असुर मायावी है तो वो अंधेरों को ही रोशनी मानते हैं कपट कर लिया कपट का अंधेरा आया तो खुश हो गया क्यों उसका तो दिन हो गया ना उकूब बना है किसी को छल और फरेब ये सारे अंधेरे हैं और कपटी के लिए यही रोशनी है और जो ऊपर से कपड़ भी दे तो दर्द से पी जाता है भक्ति का रस पीने को राजी नहीं है उसके लिए वो तैयार नहीं है और साथ में वो भक्ति भी करना चाहता है राम भी गाना चाहता है और रावण भी जीना चाहता है कि बनूंगा रावण गाऊंगा राम राम भी रावण भी गाता था जब चिल्ला के कहता था युद्ध में राम की फौजों को मारू एक एक का सर उड़ उड़ा दू तो राम तो वो भी गा रहा है राम के भाई को मारू तो रावण ने भी राम बहुत बार गाया है अगर तुमने भी गाया है तो रावण बन के ही तो गया है क्या सुधर पाए हैं हम आज तड़प रही है जान के लेकिन मेरे में तो अब वो तड़प भी जाती रही कुंठाएं इतनी बढ़ गई है एक सड़ी हुई निकृष्ट जिंदगी है मेरी आसक्तियों से भरी मैं मेरों के लिए जीता हूं बस यही सब कुछ है लोभ ही मेरा सर्वस्व है और भक्ति का भी नाटक है जानकी की तड़पन को अपने ऊपर उभारो अशोक वाटिका है अशोक का ही वृक्ष है अशोक माने जहां शोक कभी ना हो और वहां शोक संतप्त है जानकी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे शोक ग्रस्त शोक संतप्त जानकी है और तेरे जीवन में भी जब आत्मा अशोक विराजमान है तो तुझे शोक की क्या जरूरत है तुझे चिंता और भय से क्या काम वो गोविंद है ना मेरा भीतर है ना मेरा राम और उसके बिना जब क्षण नहीं बुद्धि विवेक नहीं आंखों को रोशनी नहीं अभी ऋचा में पड़ के आ रहे हैं तो फिर पाप और कपट को ही सब कुछ मानकर महा आसक्त श्रावण बन क्यों जीना और कहना कि स्वामी जी तो लोकाचार व्यवहार है अरे ये तो नराधम कपट है और कोई अपने साथ क्या विश्वासघात कर पाएगा जो आज हम करते हैं भजन घा के किसे मूर्ख बना रहे हो राघवेंद्र को वो तो तुम्हें पढ़ाने परमेश्वर स्वयं पढ़ा रहे हैं अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाने के बजाय स्कूल के भजन गा लें तो क्या उन्हें हाईस्कूल की डिग्री मिल जाएगी या प्राइमरी पास हो जाएंगे वो और तुमने खाली भजन गा के मोक्ष पाना चाहा है क्या अंधों को भी पराजित करने का इरादा है अंधता में पूछो अपने आप से और मान लेती हो कि तुमने व्रत तीर्थ त्योहार कर डाले हैं ये हवन कर डाले हैं अरे क्या किया है तुमने यदि मन नहीं धुला स्वभाव पवित्र नहीं हुआ मन लंका ही बना रहा अवध न बन पाया जानकी इसमें पीड़ित ही रही तेरी मन समर्पिता भक्ति जीव रूप जानकी ये भाव तेरे सब कुंठित ही रहे तो तूने कौन सी साधना की तुमने कौन से, से जप तक किए क्या हम पूछना चाहेंगे अपने आप से आज जानकी दुखी तो है और हम अपनी अवस्था नहीं पढ़ पाते हैं हम कितने कुंठित हो गए पीड़ा को पशु भी पहचानता है और मरमाहत पीड़ा मेरे जीवन के साथ बंधी है जान की मंदशानन की लंका में मेरी भक्ति कैद है मेरी सोच कैद है मेरी बुद्धि कैद है मेरा विवेक फंसा हुआ है और मैं बहुत अपने को समझदार मानता हूँ हर पागल को दंभ है कि वो सबसे बड़ा समझदार है लोग उसे पागल कहते हैं तो क्या हुआ उसकी जैसा समझदार तो कोई है नहीं पगले को भी समझदार होने का दम्ब है तो तुम्हारे पास भी अगर तथा कथित समझदारी के दम्ब है तो कोई नए थोड़े ना है वो तो पागल के पास भी होते हैं सिर्फ फिरे पे भी होते हैं जानकी में अपनी बुद्धि को विवेक को स्वभाव को अपने स्वरूप को खोजो कि ना मांगी होती स्वर्ण मत तृप्तियां तुमने और ना फंस गए होते सोने की लंकाओं में तुम आज ये जिंदगी यू सड़ी होती तुम्हारी और अगर लंका में ना होते तो कहा होते अवध में होते अवध जिसका कोई वध न कर सके और राम का मनोहारी रूप होता उनकी चरणों की भक्ति होती आत्मा की और उस नैना भीराम छवि के रूप रस दर्शन में रोमांच में असीम सुख में जीवन का हर क्षण यू रस से होता होकर जाता और अमर हो जाता एक जिंदगी वो भी तो थी उसे मुकद्दर क्यों नहीं बनाया भी? हर जगह फूले फूले फिरे मैं चौधरी हूं ये ग्रास था ये फलाना है ठिकाना है धृतराष्ट्र को भी अपने बेटों पे बड़ा नाश था ये बात अलग है कि उसका विनाश भी उसके बेटों ने ही किया था तेरा भी यही होगा क्योंकि अतृप्तियों को जब औलाद बनाओगे तो मिठ तो यकीनन जाओगे जिन्हें तुम मेरा बेटा कहते हो वो तुम्हारा कहां से उसकी तो तुमने उंगली नहीं बनाई वो तो प्रभु का बनाया है तेरे बेटे तेरी औलाद हैं ईर्षा द्वेष लोभ मोह आशक्तियां विषांतता क्रोध और इनकी जगह तेरी संतति हो सकती थी बुद्धि विवेक भक्ति जप तप साधना और श्री हरि को समर्पित भाव ये भी तो तेरी संतति हो सकती थी हाय रे ईर्षा हाय रे द्वेश हाय रे खीज हाये रे क्रोध कितने प्यारे हो तुम तो। इसलिए तो शायद हम सब छोड़ना नहीं चाहते उन्हें और सरल नहीं होना चाहते न मांगती सोने के हिरन न बंधक बनती सोने की लंका में ये हम सब की कहानी है और हम सब खुश हैं हम लंका में बधे हुए विषादता में फंसे हुए आज नौछावर भाव मेरे जीवन में नहीं आ सकता बस हाय पैसा मिले पैसा तो कपटी का भी साथ कर लू ठग के भी साथ खोलू फर्क क्या पड़ता स्वामी जी दुनिया तो यही करती हां भाई कर लो और तो और मुझे भी लोग पढ़ाने आते रहे आप चेले बना लो चंदा कर लो और यूं कर लो तो इस चमत्कार के आगे तो भीड़ ही लग जाएगी एक ऐसे ही तांत्रिक गुरु आए हमारे पास कहने लगे हम आपको ट्रेन में बिठा देंगे हमने फिर बोले टीटी -टी आएगा आपसे टिकट मांगेगा आप देना नहीं वो आपको गाड़ी से उतार के कर फिर बोले फिर गाड़ी से आपको कहना चल मत और गाड़ी चलेगी नहीं हमने कहा तब बोला तब सारे ट्रेन में हम लोग शोर मचाएंगे देखो बाबा जी को उतार दिया गाड़ी जाम जामी लोग जाएंगे तो ड्राइवर कहेगा इंजन भी ठीक है सब कुछ सही है सिग्नल भी झुका हुआ है क्या करूं आगे जाके ही नहीं देता पता नहीं क्या हो गया ऐसे हमने कहा तो फिर बोले फिर सब लोग आके आपसे माफी मांगेंगे और वो भी टी, -टी भी माफी मांगेगा और फिर आप टिकट ही टिकट निकाल के दिखाइएगा वो तो हम पहले ही भर देंगे आप दे। बोल कितने टिकट चाहिए पुराने वाले मैं फिर बोले रेलगाड़ी भर आपके चेले बन जाएंगे और उस स्टेशन का नाम भी आपके नाम पे हो जाएगा मैंने पहले कर चुके हो क्या बोले हाँ कर चुके तो हमें ध्यान आएगा तो हमने कहा तो उसके साथ भी तुम दे क्या <laughs> माया महा ठगनी हम जानी ये संत को भी नहीं छोड़ती इस राह को भी मैरा करती हमने कहा नहीं मुझे ये सब नहीं करना तो कहने फिर गोमती के किनारे यज्ञ रचा देती हम उसमें क्या होगा बोले हम आके कहेंगे कि घी खत्म हो गया तो आप कह देना गोमती मैया से मांग लो ले जाओ पी पे खाली उठा ले फिर बाद में लौटा देंगे तो हम सब भीड़ को ले जाएंगे आरती पूजन भजन करेंगे और फिर पीपे लेकर के हम चारों लोग उतर जाएंगे अब उठा के ले आएंगे भर के पानी पलट देंगे सब घी हो जाएगा होगा कैसे बोलो इसमें कौन बड़ी बात है अरे पहले चार पीपा घी वहां रख देंगे और ये खाली पीपे पानी में जाके लुढ़का देंगे असली वाले उठाए जाएंगे और देखो क्या तांत्रिक साधना हुई है और जय जयकार गुरुप जी और उसके पीछे कितने मठ भागे कितनों के यहां पानी घी बना क्यों करते हैं ऐसा लोग मैं आज तक नहीं समझ पाया छोटी छोटी चमत्कार दिखा के लोगों को ठगना उनकी बहन बहु और बेटियों के गहने उतारना और उन्हें इतना भ्रमा देना कि आप उनका कभी उद्धार ही ना हो सके और ऐसा करने पर करने वाले का भी तो कोई उद्धार नहीं होना तो ये क्षणिक भूख के लिए इतने बड़े बड़े पाप जान की लंका में बंधक बन गई है जिधर देखता हूं सोने की लंका में ड़पती जानकी ही अब देखती है अवध का राम उसे खोजता है और अवध भी राम से विहीन बियाबान सा पड़ा है भरत ने भी कहा है कि वो गद्दी पर नहीं बैठेगा पीड़ित के ऊपर छिपे हनुमान जाकर छिप गए और जानकी कहती है अग्नियों का आह्वान करती है कि माताएं है आप ही आए मुझे अपनी गोद में ले लें। फंसा बोर इस तड़प में नहीं जिया जा सकता है वो कितनी बार पीड़ाओं में पड़कर तुमने भी तो हाथ आसमान को उठाए हो, होंगे वो तो पूछो अपने से वो जानकी की तड़प नहीं थी तो क्या थी कि भगवान उठा ले अब तो उब गए से तंग आ तो अच्छा है कि हम ही ना रहे बोलो कितनी बार कहा होगा और फिर भी तुम्हें सोने की लंका में महालक्ष्मी का माता का भवानी का ये अभिनय करके तुमको तुम्हारा रूप पढ़ाना तुम्हें कुछ दिखा नहीं खाली भजन गाए है तुमने कौन सी राम भक्ति करते हो जरा मैं भी तो जानू संप्रदाय तो भटकाते हैं तुम्हें वो बाहर ही बाहर ले जाते हैं तुम्हें धर्म तुम्हें भीतर ले जाता है तुमको तुम्हारी सत्ता से जोड़ता है यह आदिकाल से भेद है और ये धर्म के ग्रंथ हैं संप्रदायों की बात नहीं है वेद में हजारों ऋषि हैं और कोई संप्रदाय नहीं है लेकिन इस इन युगों के उपरांत जिसकी दाढ़ी बढ़ गई वो गुरु जी हो गया और जो उसने कहा वही सनातन भाग्य बन गया और फिर सब पशुओं की तरह उसके पीछे भी चलती है वैसे मुझे पता है अपने अपने लोभ में ही हर कोई गया कोई लाटरी निकलवाने गया बहुत से तो मुझसे इसलिए नाराज थे कि स्वामी जी आप चंदे क्यों नहीं लेते हमने पूछा एक से भई हम चंदा नहीं लेते इन्हें क्या तकलीफ है बोले जी आप अगर दस रुपए लोगे तो सौ ये भी तो पकड़ेगा <laughs> असली तकलीफ ये है इसलिए आप पीछा करते रहे उनके और अमर राह छोड़ दी भटक गए जानकी अशोक वाटिका में अशोक वृष्ट के नीचे अशोक वृक्ष के नीचे शोक संतप्त है और ये हम सब की अवस्था है भक्ति क्या करेंगे आप क्या जानकी वहां सुख साधना कर सकती है तो वही अवस्था हमारी अगर तड़प आकाश तक जाती भी है तो तड़प ही बनके के लौट आती है राम तो नहीं आते पीड़ाओं को गाने से पीड़ाएं बढ़ती हैं पीड़ाओं के बांटने से भी पीड़ाएं बढ़ती हैं सुखों को गाने से मनोवृत्तियां सुखी होती हैं और सुखों को बांटने से हर ओर सुख बढ़ते चले जाते हैं तो तोयरा भी सबके भी दुख बांटो दुख बढ़ेगा सुख बांटो सुख बढ़ेगा पर हमने तो शोक बांटे हैं संदेह बांटे हैं हम क्या जाने है? हम कैसे पढ़ पाएंगे श्री राम कथा को जानकी शोक संतप्त है और सुबह से शाम तक मुझे में भी शोक और पीड़ाएं अनिश्चय का भाव क्रोध और खींच सारी असुर मुझे घेरे पड़े हैं मेरी बुद्धि को, मेरे विवेक को, मेरी सोच को, मेरे सारे आदर्शों को इन वो सब बंधक हैं इन सबके पैरे में लोग आए तो झूठ बोल दो सबसे गंदा काम कहो हम कर डालें कोई संबंध को राम संबंध ना बनाए लंका का उचृृंखल विचार जो हनुमान ने देखा हमारे पिछले प्रवचन में हमने भी देखा हनुमान जी के साथ कि वही हो जाए और फिर हर कोई बड़ा चरित्रवान बन जाए और सबको सतीसाध भी हो जाए राम संबंध न जिए जाएंगे आप। जानकी को लंका ही भाग गई है अब वो अवध क्यों जाएगी आज की अवस्था में मेरी कथा में तो उसे लौटना है मेरी कथा में कि लंका उतनी गंदी लंका नहीं है जितनी आज मेरे मन की लंकाएं क्योंकि वहां पर भी रावण कुंभकरण, जो भी हैं वो जय और विजय महाविष्णु के पार्षद हैं वो ही लीला अवतार में रावण और कुंभकर्ण बने हैं जो दासानुदास हैं, जो लक्ष्मी जी के द्वारपाल हैं वो और कोई नहीं है वहां वो लंका फिर भी मैली नहीं है लंकाएं तो यहां मैली है और हम हैं कि कोई अमृत विचार लेना नहीं चाहते अपने मन की लंका को अवध अब बनाना ही नहीं चाहते पुकार रही है वो कि उनके बिना जैसे जल के बिना मीन नहीं उनके रूप दर्शन और चरणों के बिना जान की भी नहीं जी पा रही है वो धिक्कारती है कि तुमने सांस कैसे ली तुम्हारी धड़कनें चली कैसे और हमने तो सदा प्रभु को छोड़ा विषयों को ही अपना हसम बनाया वही हमारा घर संसार बने और हमें कोई तड़प जानकी की ना आई और फिर हमने बड़े ठाठ से कहा कि हम राम भक्त हैं मानस पाठ कराते हैं फलाना करते हैं कैसी विचित्र बात है क्या आज की लंका कि तो कल्पना भी ऐसे है लेकिन कल की लंका में तो विभीषण भी था देवत्व भी बलता था सती मंदोदरी भी है वहां सती सलोचना भी है वहां वहां रिश्तों की को जीने का एक भाव है रावण से कहता है कुंभकर्ण भाई तुमने अपराध किया गलत किया है लेकिन फिर भी मुझे तेरा साथ देना पड़ेगा संबंध को तो जीना ही पड़ेगा और वो कट के मर जाता है यही बात विभीषण भी कहते हैं आज तुम क्या कहते हो अपने अपने से पूछ डाल जानकी कह रही हैं भगवान इस जीवन से तो मृत्यु अच्छी है सूक्ष्म धारण करे हनुमान जी देखते हैं तो वो भी छलक पड़ते हैं और आज हम कहा छलक पाएंगे उनके भी नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित होने लगते हैं कि मां आपकी ये पीड़ा इतनी असह्य पीड़ा जी रहेंगे मन करता है हनुमान का कि विकराल रूप धारण करें और भवानी को लेकर कि चले जाए वहां से लेकिन जानते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा नहीं है और जानकी भी ऐसे जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि निकलना भी आसान नहीं होता है मर्यादाएं हमें बांध देती हैं। आज हम भी चाहें कि इस मन की लंका से अपनी बुद्धि को विवेक को इस विषांत लंका से निकालकर अवध के विवेक के उस मनोहर रूप में ले जाएं, तो ये आसान नहीं है यह तुम सोचो को एक ही दिन में सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है भगवान राम ने कितने बरस का वनवास लिया था बारह बरस का चौदह बरस का वनवास तो बारह से चौदह बरस लगेंगे तेरे भी लंका से बाहर निकलने में क्या आज भी नहीं सुनोगे कथा लंका की कथा तुम्हारी क्योंकि आज जिस असुर भाव का तुम परित्याग करोगे कर्म से जाने में भले उसको थोड़ा समय लगे तत्क्षण भी जा सकता है लेकिन जब तक वो मनोवृत्ति से नहीं जाएगा वो असुर मरा कहां और उसमें चौदह बरस लगेंगे बारह से चौदह बरस लगेंगे मान लीजिए कि आप में एक आदमी के पास एक बुराई है छोटी लेते हैं तंबाकू खाता है गुटखा खाता